परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे तीन बार ओम का उच्चारण ओ... सज्जनों आर्यिनय के प्रथम प्रकाश का सैतीसवा मंत्र आत्माध्याय के लिए है आर्यों को मन में कैसी भावना रखनी चाहिए कैसा भी नहीं रखना चाहिए उसका एक रूप आज के मंत्र में और प्रस्तुत किया गया है मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इक्यानवेवें सूक्त का तेरहवा मंत्र है सोम रान थी नो गावो न यवशेष्वा मारिया मर्य स्वओग्य परमात्मा को संबोधित किया थे सोम परमात्मा को संबोधित करते हुए भी उसके कुछ विशिष्ट गुण को महर्षि ने लिखा जैसे पिछले मंत्र में सोम का सर्वजतक उत्पादक ईश्वर ये अर्थ किया इसी तरह से यहां जो अर्थ किया हे सोम सौम्य सौख्य प्रदेश्वर सोम को कहा सौम्य सौम्य लोक में हम किसी के व्यवहार को कहते हैं इसका व्यवहार बहुत सौम्य शब्द हम बोलते हैं या सौम्य मृदुल है मृदु है शिष्टाचार से युक्त है सुखप्रद है कठोर और क्रूरता से युक्त नहीं है उसको हम कहते हैं सोम सोम एक औषधि हुई जो हमारे लिए सुखकर होती है हमें वो व्यक्ति सौम्य लगता है जो हमारा हित करता है हमें सुख देता है तो परमात्मा को सौम्य शब्द से खोला गया सोम अर्थात सौम्य और उसी को आगे खोला सौख्य प्रद ईश्वर तो ऐश्वर्य से युक्त है जैसा पिछले मंत्र में भी कल हुई और वो सुख सुखप्रद है ओम तो शब्द का एक दूसरा अर्थ होता है जिससे अभिशम किया जा सकता हो जिससे कुछ रस निकाला जा सकता हो जैसे सोमलता होती है उससे रस निकालते हैं अभिशमन करते हैं उसका सार निकालते हैं और वो सार हमारे लिए किसी तरह उपयोगी होता है हमारे लिए हितकर होता है सोम शब्द सु प्रसव ऐश्वर्य योग उससे भी बनता है और शून्य अभिषव इस अर्थ से भी बनता है इस धातु से भी बनता है यहां जो महर्षि ने सुखप्रद शब्द का प्रयोग किया है इसको खोला है वो उत्पादक और ऐश्वर्य उस अर्थ से भिन्न अभिशव अर्थ में भी हम ले सकते हैं कि जिस चीज का हम अभिषव करते हैं रस निकालते हैं वो हमारे लिए हितकर होती है हम लता का रस निकालते हैं हम आम का रस निकालते हैं हम गन्ने का रस निकालते हैं अभिशवन करते हैं गाय भैंस को दूते हैं बकरी को दूते हैं वो भी एक तरह का अभिशवन है हम रस निकालते हैं उसका और वो किस लिए होता है रस हम उस चीज का निकालते हैं जो हमारे लिए कितकर होता है उस सार भाग होता है उससे औषधि बनाते हैं उससे भोजन बनाते हैं सब चीजें हमारे लिए हितकर होती है तो परमात्मा भी अभिशव के योग्य है वो सौम्य है उससे हम अभिशव कर सकते हैं उससे हम कुछ ले सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं और वो क्या प्राप्त कर सकते हैं जो भी प्राप्त करते हैं उसका ज्ञान है उसकी रक्षा है उन सबका अंततः प्रयोजन बनता है उसका आनंद और हमें सुख की प्राप्ति इसलिए परमात्मा को सौम्य सुखप्रद प्रद ये विशेषण दिया गया तो जिस परमात्मा को इस मंत्र में संबोधित किया गया सोम शब्द से और उसको सोम में और सुखप्रद और ईश्वर तो वह ही ऐश्वर्य से युक्त तभी वो हमें दे पाता है तो हे सोम हे सौम्य सौख्य प्रदेश सौख्य का मतलब यहां पर सुखी ही है प्रसन्नता शांति संतोष इसको वो देने वाला है उस परमात्मा को संबोधित करते हुए कुछ कहा जा रहा है प्रार्थना की गई है प्रार्थना है नो हृदय रारंधी न हमारे अस्माक हृदय में, हमारे हृदय में रारंधी रमण का शब्द रम धातु से बनता है संस्कृत में रम धातु है रमु क्रीडायाम क्रीड़ा अर्थ में है गुजराती में भी रम शब्द खेलने के अर्थ में आता है रम ऊच है क्रमवानुजाऊच है रमना खेलना तो रमु क्रीड़ायाम और क्रीडा अर्थ का क्रीड़ा शब्द का क्या अर्थ होता है तो धातु धातुपाठ में महर्षि ने पतंजली ने खोला क्रीडरी विहारे विहार जैसे हम हिंदी में भी बहुत जगह शब्द प्रयोग करते हैं नौका विहार तो नौका में बैठ के जब हम तालाब में सुख सुखप्रद स्थिति में घूमते हैं अपनी इच्छा से, से इच्छा से कहीं जाते हैं संतोष का शांति का अनुभव करते हैं इसे नौका विहार कहते हैं जैसे कि बिहार शब्द भी है राज्य है वो भी बिहार शब्द से बना है उंगना इधर उधर आना जाना आहार विहार शब्द भी हिंदी में प्रचलन है आहार तो खाने के लिए है और बिहार घूमने के लिए जहां भी हम स्वच्छा से जा सकते हैं बैठ सकते हैं यही रमण करना है रानंदी को महसी ने कहा रमण करो क्रीड़ा करो विहार करो यानी स्वेच्छाया जहां पर विचरो, आओ मेरे हृदय के अंदर रारंधी शब्द में परस्मयी पद का प्रयोग किया गया है ये परस्मयीपति क्रिया है वैसे नम धातु आत्मापदी है धातु पाठ में इसको अनुदातेत माना गया है और अनुदातेत होने से ये आत्मापति धातु किसी विशेष उपसर्ग के साथ में ये परस्मयीपति भी प्रयोग होती है लेकिन बिना उपसर्ग के ये आत्मनेपति धातु संस्कृत में आत्मने और परस्मयपद आत्मने पद किसके लिए प्रयोग होता है कर्तभिप्राय क्रियाफल जब हो एक अंश में जो उस क्रिया को करने वाला है वो कर्ता कर्तभिप्राय उस कर्ता का जो अभिप्राय है प्रयोजन है वो ही क्रिया का फल मिले कर्ता के अनुरूप कर्ता को तो ही जब क्रिया का फल मिलता है उसको भी प्राय क्रिया फल बोलते हैं तो जब क्रिया अपने लिए की जाती है हम ही करने वाले हैं और उस क्रिया का फल भी हमें ही मिलता है तो आत्मनिपद होता है अपने लिए होता है और पद होता है वो अकर्तभिप्राय क्रियाफल होता है जिसने उस क्रिया को किया है उससे भिन्न को उसका फल मिलेगा करने वाला कोई और है और फल मिलेगा दूसरे तो संस्कृत में लोक संस्कृति में लौकिक संस्कृत में कुछ शब्द कुछ धातुएं आत्मनिपदी हैं कुछ प्रस्मयपदी हैं कुछ उभयपदी हैं आजकल ऐसा प्रचलन है आज की संस्कृत में ऐसा प्रचलन है लेकिन वेद में सभी धातुएं उभयपदी मानी जाती हैं युधिष्ठ जी मी ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया हमारे को संकेत किया हमें उसको घटाके लगाना है वो करने योग्य कार्य है लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया कि वेदों में हर धातु उभयपदी ही है और जब जब वहां आत्मने आएगा तो कर्तभिप्राय क्रियाफल होना चाहिए और जब जब परस्मयी पद आएगा तो नहीं उल्टा हुआ जब जब आत्मने आएगा तो कर्तभिप्राय क्रियाफल होना चाहिए और जब जब परस्मयी पद आएगा तो अकर्तभिप्राय क्रियाफल होना चाहिए दूसरे के लिए होना चाहिए तो रम धातु वैसे तो आत्मने जो रमण करता है क्रीड़ा करता है अपने लिए करता है लेकिन यहां पर स्मयपति है ये जो रमण है रारंधी ये ईश्वर अपने लिए नहीं कर है ईश्वर को हम कह रहे हैं हे ईश्वर नो हृदय रारंधी हमारे हृदय में रमण करो किसके लिए एक उत्तर हो सकता है परमात्मा को हम रमण करने के लिए कह रहे हैं तो वह परमात्मा के लिए होगा एक उत्तर हो सकता है कि ये परमात्मा रमण करेगा लेकिन वो हमारे लिए करेगा उस परमात्मा के रमण का फल हमें मिलेगा यदि आत्मनिपदी हो तो इस रमण का फल परमात्मा को मिलेगा यदि परस्मपदी है तो इस रमण का फल हमें मिलेगा दूसरे को मिलेगा परमात्मा से भिन्न को मिलेगा आत्मने पदी धातु प्रचलन में है लेकिन यह पर स्मयपदी प्रयुक्त है रारंधी वैसे ये गुहादिगण की धातु है लेकिन शब्द का लुक होने के कारण से श्लू होने के कारण से यहां पर द्वित्व होकर के रारंधी शब्द व्यत्यय से बनाया गया है रारंधी तो हे सोम नृदि रारंधी हमारे हृदय में आकर के रमण करो अब इस आत्मा ने पद पर परस्मय पद का प्रयोजन क्या है ये आगे के दृष्टांतों से भी हमें पता लगेगा इस मंत्र में दो दृष्टांत दिए गए परमात्मा किस तरह से हमारे हृदय में रमण करे इसके लिए दृष्टांत पहला दिया गया गावो न यवशेषु आ गावा गाय न इव जैसे जिस प्रकार से गाय यवसेषु यवस में यवसों में यवस कहते हैं घास को भूसे को जैसे गाय भूसों में रमण करती है घास में रमण करती है अब गाय घास में रमण करती है वहां गाय किसके लिए रमण करती है घास में दृष्टांत में गाय किसके लिए घास को खाती है गाय घास में रमण करती है मतलब गाय घास को खाती है बहुत प्रेम से उस समय वो बहुत जब हरे भरे खेत में घास में गाय को छोड़ दिया जाए भूखी गाय उसको खाती है तो एकदम एकाग्र होते हुए बड़ी सुख शांति से खाती ही रहती है उसको इधर उधर की चिंता नहीं होती उसको चेहरे को देखो उसके चलने फिरने को देखो उसके उच्च संचालन को देखो वो स्वयं सुख को अनुभव करती है इतना सा दृष्टान्त है तो क्या परमात्मा भी हमारे को इसी तरह से खाए दृष्टांत और दृष्टांत में एक तरफ परमात्मा है एक तरफ हमारा हृदय है और हम हैं उधर गाय है और घास है गाय घास को खाती है अपने ही लिए इसलिए दृष्टान्त को देख करके किसी के मन में आए कि परमात्मा हमारे अंदर रमण करे मतलब उससे परमात्मा को कुछ सुख मिलने वाला है इससे परमात्मा का हित होने वाला है ऐसा अर्थ ले सकते हैं दृष्टान्त से लेकिन ऐसा नहीं लेंगे क्योंकि रारण में परस्मय पद प्रयुक्त किया गया दृष्टांत केवल एक अंश में लग रहा है जैसे गाय स्वेच्छा से खुले खेत में जहां जाना होता है वहां जाती है जिस घास को खाना होता है खाती है जैसे बैठना होता है बैठती है बिना किसी रोक टोक तो के घास के क्षेत्र में और घास से युक्त होती है इस घास को खाया उस घास को खाया कुछ भी जो वो करना चाहे यह है विहरण विहार यह है क्रीड़ा यह है रमण ये गाय के लिए रमण है ये गाय के लिए क्रीड़ा है ये गाय के लिए विहार है दूसरा दृष्टांत देखिए मर्य स्व होते मर्य मर्य का मतलब मनुष्य जो मरणशील है निघंटू में मर्य शब्द मनुष्य के नामों में आया है और मरण धर्म जो होता है उसे मर्य बोलते हैं तो जैसे इव जैसे मनुष्य स्वे ओके अपने घर में ओक शब्द भी गृह नामों में पढ़ा गया है निघंटुर कोई स्थान हो अपना निवास हो उसको ओक बोलते हैं अपने घर में जैसे मनुष्य ये दूसरा दृष्टांत है तो कोई मनुष्य अपने घर में कैसे रहता है कैसे रमण करता है और वो किसके लिए करता है मनुष्य अपने घर में रमण अपने लिए करता है मनुष्य मनुष्य के लिए अपने, लिए अपने लिए अपने घर में रमण करता है मनुष्य को अपना घर प्रिय होता है अपने लिए तो दृष्टांत से फिर ये बात निकल करके आ सकती थी कि हे परमात्मा आप भी हमारे हृदय में रमण करो, नो हृदय नारंदी किस लिए दृष्टान्त का कौन सा अंशाम दृष्टांत में है? तो सामान्य अर्थ तो यही आएगा कि जैसे पर मनुष्य अपने घर में रमण करता है सुख लेता है ऐसे आप भी मेरे हृदय में आकर के सुख लीजिए परमात्मा को सुख कुछ मिलना है इसमें परमात्मा का कुछ हित होना है ऐसा दृष्टान्त से सामान्यतः हम अर्थ लेंगे सामान्य व्यक्ति ऐसे ही लेना किन्तु फिर वही इदारंध ही शब्द में देखेंगे परस्पयी पद वो इस अर्थ को नहीं लेने देता यदि ये अर्थ लेते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में आकर के आनंदित हो गए सुख ले गए इसका मतलब है हम परमात्मा को सुख दे रहे हैं परमात्मा को जो चीज सुख प्राप्त नहीं है वो मेरे हृदय में आकर के मिल रहा है परमात्मा को मिल रहा है उससे एक बड़ा सिद्धांत का दोष बनता है परमात्मा सुख से परिपूर्ण है आनंद से परिपूर्ण है उसको किसी से किसी स्थिति में सुख प्राप्ति की संभावना नहीं है उसे कुछ सुख मिलना ही नहीं है वो तो स्वयं में पूर्ण है तृप्त है आनंदित है यदि हम सामान्य अर्थ ले लेंगे दृष्टांत का तो एक सिद्धांत विरुद्ध बात को स्वीकार कर लेंगे और वो आशंका है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि तो सहजता से यही अर्थ लेगा कोई भी व्यक्ति प्रारंधी शब्द में परस्मयपद होने से अब हम अर्थ परमात्मा को सुख मिलेगा जैसे मनुष्य को अपने घर में मिलता है जैसे गाय को घास में मिलता है ऐसा अर्थ नहीं लेंगे परमात्मा हमारे घर में हमारे हृदय में रमण करेगा हमारे लिए उसको महर्षि के भाष्य से व्याख्यान से भी हम समझ सकते हैं अंत में महर्षि ने उसी ढंग से व्याख्या की है और गायबी घास में जैसे रमण करती है ऐसे आप मेरे हृदय में रमण कीजिए महर्षि ने इस व्याख्यान में भी अंत में लिखा है जिससे जैसे पिछले मंत्र में भी व्याख्यान में लिखा था रमण कीजिए क्यों कीजिए जिससे हमको यथार्थ सर्व ज्ञान और आनंद हो परमात्मा को इससे कुछ नहीं मिलेगा हमें मिलना है जिससे हमको हम मनुष्यों को हम आत्माओं को यथार्थ सर्व ज्ञान सब कुछ ज्ञान हो और वो यथार्थ में हो वो कब होगा जब परमात्मा हमारे हृदय में रहेगा और ज्ञान भी अंतिम लक्ष्य नहीं है सर्वज्ञान भी हम किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो अंतिम लक्ष्य तो सदा सुखिया आनंदी होगा जिसके लेकर यथार्थ सर्वज्ञान और आनंद हो अब दृष्टांत को थोड़ा सा ऐसे घटाएंगे कि हम आर्य कैसी प्रार्थना करें परमात्मा से वो मेरे हृदय में आए जैसे गाय स्वेच्छा से घास के सामने आती है और घास कुछ नहीं करती घास बस प्रस्तुत है उस गाय के लिए गाय को जो इच्छा हो जो वहां खा ले कर ले ऐसे ही हम अपने को परमात्मा के लिए प्रस्तुत करें परमात्मा जो हमसे करवाना चाहे जो हमारा उपयोग लेना चाहे ले जो प्रेरणा देना चाहे दे दे जैसे घास कुछ ननोनच नहीं करती है गाय जिस तरह से घास का रमण करती है सेवन करती है और घास कुछ नहीं करती उसके अनुरूप ही चलती है ऐसे हम भी परमात्मा के प्रति हो जाए गाय और घास में जैसे स्व का संबंध है गाय एक तरह से स्वामी है और घास स्व है उसका सेवन के योग्य चीज है ऐसे कि हम परमात्मा के लिए स्व हो जाएं हम उसके उपयोग के योग्य हो जाएं हम उसके अनुरूप चलने लग जाएं हम अपने को परमात्मा की आज्ञाओं के लिए प्रस्तुत कर दें भी तो परमात्मा हमारे लिए वैसे रमण कर पाएगा हम जब अपनी इच्छा से अपने हठ दुराग्रह आदि से अपने स्वार्थ से अशुद्ध स्वार्थ से अज्ञान युक्त स्वार्थ से परमात्मा के साथ व्यवहार करते हैं तो हम परमात्मा को रमण के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे होते हम तो परमात्मा को रोक रहे होते प्रतिबंधित कर रहे होते हैं। हम परमात्मा की आज्ञाओं के लिए प्रस्तुत नहीं होते तो जैसे गाय घास में रमण करती है ऐसे परमात्मा भी हमारे हृदय में हमारी आत्मा में रमण कर सके वो कब होगा जब हम उसके लिए प्रस्तुत होंगे दूसरा दृष्टांत भी ऐसा ही है मनुष्य अपने घर में जिस प्रकार से रमण करता है रमण अर्थ भोग विलास में भी आता है ऐसा परमात्मा नहीं करेगा लेकिन जिस प्रकार से मनुष्य के लिए उसका अपना घर सदा खुला रहता है वो जब चाहे उसमें प्रवेश कर सकता है वो जब चाहे जहां रह सकता है बैठ सकता है सो सकता है खा सकता है पी सकता है अपनी गतिविधियों को कर सकता है घर कुछ प्रतिरोध नहीं करता है उसको घर उसके लिए खुला हुआ है उसके लिए प्रस्तुत है ऐसे ही परमात्मा ये घर बन जाए परमात्मा के लिए हम दरवाजे बंद न कर दें रास्ते बंद न कर दें परमात्मा का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर आ सके हम अपने को खोल लें परमात्मा के प्रति परमात्मा की प्रेरणाओं के प्रति अपने को खोल लें अपनी या अन्यों की प्रेरणाएं अपनी या अन्यों की इच्छाएं अविद्यायुक्त इच्छाओं को परमात्मा की प्रेरणा सुनने में बाधक न बना दे उनको हटा के हम इस रूप में प्रस्तुत रहे कि बा परमात्मा आए रमण करे यहाँ पर जो उसे प्रकाश करना है जो उसे ज्ञान देना है जो उसे प्रेरणा देनी है जो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करना है वो कर सके और हम स्वीकार कर रहे हैं उसको इस स्थिति में हम प्रार्थना कर रहे हैं आर्य प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा हमारे हृदय में आए रमण करे हमने उसको अपने हृदय को अपनी आत्मा को उसके लिए खोल दिया है मैसी के वचनों को और देखिए रारंधी नो हमारे हृदय में यथावत रमण करो परमात्मा वैसे तो रमण करता ही है सर्वत्र विद्यमान है पर मन में बहुत सी प्रेरणाएं देता भी रहता है लेकिन वो यथावत नहीं कर पाता क्योंकि हम बीच बीच में बाधाएं खड़ी करते हैं अपने अज्ञान से स्वार्थ से तो वो कर सके इसके लिए आर्य प्रार्थना कर रहे है दृष्टांत जैसे सूर्य की किरण सूर्य की किरण भी गो शब्द से कही जाती है इसलिए महर्षि ने एक सूर्य की किरण भी लिया दृष्टांत को खोल दिया और ज्यादा दूसरा विद्वानों का मन इंद्रिय भी गो शब्द से कही जाती है जो गतिशील है वो गो शब्द से दक्षती तो मन इंद्रियों में सबसे अधिक गतिशील है और मन भी किसका विद्वानों का मन और गाय पशु गाय नाम का पशु ये तीन तरह से महर्षि ने खोला है और ये किस में रमण करते हैं तो गाय के संदर्भ में तो हमने घास का देखा था महर्षि क्या लिखते हैं गाय पशु अपने अपने विषय इस अपने अपने विषय को दो जगह घटाएंगे एक तो सूर्य की किरणों के साथ में और एक विद्वानों के मन के साथ में जैसे सूर्य की किरणें सूर्य की किरण आ रही है और उसका विषय क्या बनेगा जो जो भी उसके सामने आता है पृथ्वी आई है तो पृथ्वी ये मनुष्य आया ये कमरा आया ये वस्त्र आया जो सूर्य की किरण के सामने आएगा उसका विषय बनेगा वहां वो पड़ती है प्रकाशित करती है उसको उसको गर्म करती है उसको जीवाणुओं से रहित करती है शोधित करती है सुखाती है उचित बनाती है अपना प्रभाव डालती है तो जो जो वस्तु किरणों के सामने पड़ती है वो वो उसका विषय है यानी ये संसार का सारा जगत सूर्य की किरणें चारों ओर निकलती है और जो जो भी उसके रास्ते के अंदर आता है वो सब उसका विषय कह है इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर आए जहां जहां आए परमात्मा सब जगह आ सकता है इसलिए हमारी आत्मा हमारा हृदय का समस्त क्षेत्र उससे प्रभावित रहे कि उसका विषय बनेगा और विद्वान का मन रवि भी पहुंचता है वस्तुओं तक और कवि भी पहुंचता है वस्तुओं तक विषयों तक यद्य प्रशंसा में कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि तो ये कवि विद्वान जहां पहुंच सकता है यानी हर क्षेत्र में विद्वान का मन हर क्षेत्र में पहुंच जाता है और परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वव्यापक है वो भी सब जगह पहुंच जाए जैसे सूर्य की किरणें सब जगह पहुंचती हैं सब उसका विषय बनता है विद्वान के लिए सब विषय ग्राह्य होते हैं वो सब उसकी पहुंच के अंदर होते हैं ऐसे और जैसे गाय गाय के लिए जुड़ेगा और घास आदि में तो अपने अपने विषय को जोड़ेंगे सूर्य की किरण के साथ और विद्वानों के मन के साथ में और घास को जोड़ेंगे गाय के साथ में घास आदि में रमन करते हैं वाह जैसे ये दूसरा दृष्टांत है पहला वाला जो वचन है वेद का गावो न यवशेषु आ इसकी तीन ढंग से व्याख्या की मैर्षि ने दृष्टांत एक ही है वेद का लेकिन उसकी तीन ढंग से व्याख्या की है और दूसरा दृष्टांत है मर्य एवं स्वे ओके मनुष्य अपने घर में रमण करता है वैसे ही आप सदा आजी की प्रार्थना है कि परमात्मा सदा मेरे हृदय में रमण करे थोड़ा तो थो रमन करता है आर्य जो श्रेष्ठ बनना चाह रहा है वो कभी थोड़ा अच्छा होता है परमात्मा थोड़ा रमन करेगा बीच बीच में अज्ञान अंधकार दोष हमारे अंदर आते हैं परमात्मा का हम समाप्त कर देते हैं तो परमात्मा सदा करें सदा स्वप्रकाश युक्त हमारे हृदय हृदय को महर्षि ने कोष्टक में खोला है आत्मा में रमण कीजिए अब इस बात की रचना में स्वप्रकाश युक्त को हम किसका विशेषण बनाए ठीक है स्वप्रकाश युक्त हमारे हृदय आत्मा में यदि आत्मा और हृदय का विशेषण इसको बनाएंगे तो आत्मा या हृदय स्वप्रकाश युक्त है ही ये यह हम यहां नहीं घटा सकते वो आत्मा स्वप्रकाश युक्त नहीं है उसका अपना ज्ञान नहीं है ये स्वप्रकाश युक्त परमात्मा के साथ में घटेगा आप सदा स्वप्रकाश युक्त तथियार करेंगे होते हुए रहते हुए परमात्मा स्वप्रकाश युक्त है परमात्मा का प्रकाश है उसका ज्ञान तो परमात्मा हमारे हृदय में रमण करे कैसे स्वप्रकाशयुक्त होता हुआ अपने ज्ञान के सहित आर्य परमात्मा से ज्ञान की प्रार्थना कर रहा है वो हमारे अंदर रमण करे प्रकाश से युक्त होकर रमन करे जैसे किसी व्यक्ति को हम अपने घर पर बुलाए किसी कर्मचारी को तकनीक वाले को कहेंगे अपने सारे उपकरण साथ में लेके आना अर्थात हमारा उसी से ही काम है इसलिए हम कहते हैं वो सारी चीजें लेके आना अगर वो उन वस्तुओं को ना लेके आए तो हमारे लिए प्रयोजन रहित होता है कोई सब्जी वाला आए तो हम कहेंगे वो वो सब चीजें लेके आना सब्जियां सब, सब फल लेकर के आना क्योंकि हमें वही लेना है उससे तो परमात्मा को कहा जा रहा है हे परमात्मा आप सदा स्व प्रकाश युक्त होकर के हमारे हृदय में आइए यानी हमारी दृष्टि किस पर है परमात्मा के ज्ञान पर है वो अपना प्रकाश लेकर आएगा और हमारे अंदर चाह किसकी है परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने की तो हे परमात्मा आप सदा स्वप्रकाश युक्त होकर के स्वप्रकाश युक्त को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे हमारे हृदय आत्मा में रमण कीजिए जिससे हमको यथार्थ सर्व ज्ञान हो ये सर्व ज्ञान परिणाम भी तभी आएगा जब हम उसको स्वप्रकाश युक्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं उसको हमें चाहिए ज्ञान इसलिए हम उसको स्वप्रकाश युक्त देख रहे हैं वो ज्ञान वाला है जैसी हमें कामना होती है वैसी ही प्रार्थना करते हैं वो ही विशेषण लगाते हैं सामने वाले के लिए हमें किसी से धन चाहिए तो हम उस धन उस व्यक्ति को कहते हैं बड़े धनवान है हमें सुरक्षा चाहिए तो हम उसको कहते हैं कि आप बड़े बलवान हैं वही व्यक्ति होगा हमें जिस चीज की कामना होती है उस गुण से युक्त तो हम प्रार्थना करते हैं यही बात यहां पर है स्वप्रकाश युक्त तो परमात्मा हमारे हृदय में आए जिससे हमको यथार्थ सर्व ज्ञान हो लेकिन ये ज्ञान भी किस लिए ताकि और आनंद हो हमें आनंद की प्राप्ति हो कार्यो का ये अभिविनय हुआ आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हूँ इस मंत्र में अथवा मैंने कुछ बोला है उसमें सत्य है इस प्रकार स्वामी अब यहाँ तो नहीं किया लेकिन वेदभाष्य ने किया है स्वामी जी जो तो जी हाँ तो उनका कहना है कि वेद भाष्य में स्वामी जी ने रमस्व शब्द किया है रमते भी लिखा है उन्होंने रमते भी लिखा है आत्मनिपद का प्रयोग किया क्योंकि ये धातु लोक में इस अर्थ में प्रचलित है उस अर्थ को बताने के लिए केवल कि यह आत्मनिपदी धातु है पाणिनी के अनुसार और उसका अर्थ केवल बताया गया और वहां पर आत्मा ने पद मुख्य न मान करके केवल रम धातु का अर्थ ही हमें लेना है लेकिन वेद में यहां पर परस्मयी पद है इस दृष्टि से मैंने ये बात रखी कर्त हाँ आत्मा आत्माने पद में कर्तभिप्राय क्रियाफल होता है और परस्मयी पद में कर्तृभिप्राय क्रियाफल होता है लेकिन आज का जो व्याकरण है जो संस्कृत है उसमें हर आत्मने पद कर्तृभिप्राय क्रियाफल नहीं होता है और हर परसमयपद अकर्त अभिप्राय क्रियाफल नहीं होता है ये ठीक बात है आज की प्रचलित संस्कृत में लेकिन आत्मने पद कर, कर्तृभिप्राय क्रियाफल में होता है इतना तो है सब जगह नहीं होता तो इतने अंश को लेकर के और ये मान करके कि वेद में हर धातु उभयपति है और आत्मने पद जो भिन्नता की जा रही है किसी क्रिया में तो आत्मनेपद परस्प लाने का कोई प्रयोजन तो होगा कुछ भिन्नता तो होनी चाहिए वो भिन्नता क्या है वो हमें कर्त अभिप्राय और अकर्तभिप्राय के रूप में कथित होती है एक भिन्नता हमें पता लगती है और कोई भिन्नता व्याकरण से पता नहीं लगती है ठीक है उस बात को यहां पर लेते हुए हम एक दृष्टि है ये प्रयोग के लिए चीज है इसमें अभी और अनुसंधान की बात है लेकिन युधिष्ठिर जी ने एक बात रखी और महर्षि का जो आप आत्मनेपद का प्रयोग बता रहे रमस्व और रमते भी दिखा महर्षि ने प्रथम पुरुष एक वचन भी वो केवल रम धातु के अर्थ को वर्तमान के संदर्भ में खोलने के लिए लेना चाहिए केवल वो वो आत्मनेपथ का अर्थ ले और फिर हम कहें कि इससे परमात्मा को सुख होगा वो हम नहीं ले सकते क्योंकि सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा उदय सौ हाँ बोलिए पहले अभी आज का हो जाए तो ठीक है उसके लिए और अवसर हो सकता है ब्रह्मचारियों में से और कौन थे हाँ बोलिए गावो निक्षा थे गावो न इसमें न करके यहाँ पर ना का मतलब ईव ना का मतलब ईव पहले वाला जो नो है ये तो ना है नाकम और यहां ना का मतलब इव है दृष्टांत इव अर्थ में ना का प्रयोग किया जाता है सत्य देवी जी हाँ इनका प्रश्न यह है कि विद्वानों का मन विषयों में सब विषयों में रमण करता है तो एक विषय शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में इंद्रियों के विषय के लिए आ जाता है शब्द स्पर्श रूपंध और शब्द स्पर्श रूपंध में रमण करने का अर्थ होता है सामान्यतया जो लिया जाता है इनका सुख लेना जैसे अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति विभिन्न शब्दादी विषयों में रमण करता है उनका सुख लेता है ऐसे विद्वान भी लेता है ऐसा अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर विषय मतलब है जिसको भी हम जानते हैं जानने के अर्थ में शुद्ध रूप में शुद्ध प्रयोग के रूप में ये हमारा विषय बनता है हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं वो हमारा विषय होता है हम गाय के बारे में जानते हैं वो हमारा विषय बन जाता है हम वेद को जानते हैं तो वेद हमारा विषय बनता है नक्षत्रों को जानते हैं आत्मा को जानते हैं किसी परमाणु को जानते हैं औषधि को जानते हैं ये ये उस ज्ञान के रूप में विषय बनता है क्योंकि तो विद्वान है विद्वान का विषय होता है ज्ञान विद्वान इसलिए कहलाता है क्योंकि वो ज्ञानवान होता है तो ज्ञान के रूप में उसका विषय बनता है ज्ञान के रूप में उसके विषय कौन से बनेंगे कुछ भी बन सकते हैं शुद्ध रूप में ज्ञान के रूप में भोग के रूप में ये तो सूचना है आप लोग दीजिए सूचना जो भी देंगे कुछ तो जिसमें आत्मने भी होता हो और परस्मय पद होता अच्छा हो ये थोड़ा व्याकरण का विषय है कुछ शब्दों के पीछे अलग अलग प्रत्यय आते हैं वो उसकी दो श्रेणियां बना रखी है तो उसमें तिप्त झी सि आदि होते हैं ये प्रस्मी पद के कहलाते हैं और त आका झ आदि होते हैं वो आत्मने के, के कहलाते हैं तो जो प्रत्यय आता है उस प्रत्यय के अनुरूप उसको हम आत्मने होता है तो उसके प्रत्यय आ जाते हैं प्रश्न पद होता है तो उसके प्रत्यय आ जाते हैं धातु वही रहती है लेकिन क्रिया के बनाने के लिए जो प्रत्यय आता है उसमें भिन्नता होती है यहां जो मैंने अर्थ किया यहां नहीं, यहां पदी है उभयपदी नहीं यहाँ पर यहाँ परस्मईपदी है जो कर्म हम करते हैं उसका फल यदि हमें ही मिल रहा है तो परस्मय तो आत्मने का प्रयोग होगा और कर तो हम रहे हैं लेकिन उसका फल मुख्य फल दूसरे को तो मिल रहा है तो उसी क्रिया में परस्मयी पद आता है लेकिन ये संस्कृत व्याकरण में सब जगह नहीं लगता है ऐसे नहीं लगा लेना ये वेद के संदर्भ में ये पहले जो प्रचलन में था उसके दृष्टि से ये कथन आज के लिए निर्धारित है ये धातु आत्म ने है ये प्रश्न कदी है ये उभयपदी जैसा निर्धारित है आजकल संस्कृत में वो एक अलग व्यवस्था है मुनि जी कोई जो इसे हम आनंद के लिए भी दे सकते हैं और सर्वे आनंद के लिए दे सकते हैं केवल ज्ञान के लिए लगा सकते हैं इनका प्रश्न है कि यथार्थ विशेषण हम सर्वज्ञान के साथ ही लगाए या आनंद के साथ भी यदि ये आशंका हो कि आनंद यथार्थ यथार्थ दोनों हो सकते हैं लगा सकते हैं इसको यथार्थ आनंद यथार्थ सर्वज्ञान दोनों जगह भी लगा सकते हैं और यथार्थ सर्वज्ञान इतना भी रख, रख सकते हैं आनंद तो आनंद है ही परमात्मा का वो यथार्थ ही होता है दोनों जगह भी लगा सकते हैं एक जगह लगाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है तो शास्त्र दूसरी बात ऐसी परमात्मा को प्राप्त कर सकते कुछ हमारे पीछे परमात्मा की तरह आग्रह और संयुक्त परमात्मा की कार्य तो वचोविद शास्त्रविद इस कार्य को अच्छी तरह कर सकता है और शास्त्रविद एक तो शास्त्रों को पुस्तकों को पढ़कर के होता है सीधी पुस्तकों को पढ़ के शास्त्रविद शब्द बोलते हुए आपके मन में पुस्तकें हैं शास्त्र का मतलब पुस्तकें एक तो इस रूप में दूसरा हम जो गुरुमुख से सुनते हैं शास्त्र की बातें वो भी एक तरह का शास्त्र है तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे शास्त्र सीधे सीधे ना पढ़े हो संस्कृत ना पढ़ी हो कोई भाषा ना पढ़ी हो लेकिन अगर वो चल रहा है तो उसने कहीं ना कहीं तो सुना है वो किसी जन्म में सुना है नहीं तो पिछले जन्म में सुना है गुरुमुख से सुना है कैसे भी माता पिता से सुना है वो ज्ञान तो उसको मिला है तभी वो चल पा रहा है उस अर्थों में वो शास्त्रविद कहलाएगा पर ये यहां जो जिस ढंग से कथन किया गया है महर्षि का कि शास्त्रविद विभिन्न वाणियों से परमात्मा की स्तुति करेगा और ऐसा करते हुए ईश्वर को सर्वोपरि विराजमान मानेगा और आगे उसका उसको लाभ होगा सब व्यापक रूप से ले सकते हैं लेना चाहिए पर मुख्य रूप से आप शास्त्र पुस्तकों के अर्थ में भी ले सकते हैं लेना चाहिए वो एक अपवाद रूप में कुछ व्यक्ति उन्होंने भी इसी जन्म में या पहले कभी ज्ञान प्राप्त किया होता है उसके बिना कोई भी नहीं चल सकता क्योंकि आत्मा का अपना ज्ञान न गणनी है वो कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करेगा और जिसने सुनकर के भी परमात्मा के बारे में जाना है परमात्मा ऐसा ऐसा ऐसा है वो भी परमात्मा के उन गुणों को बाणियों से बोलेगा उसकी स्तुति करेगा तब जाकर के फिर अगली प्रक्रिया होगी उसकी भी उसने केवल सुन लिया है परमात्मा के गुणधर्म ये हैं, इतने मात्र से परमात्मा उसके हृदय में विराजमान नहीं हो पाएगा उसको गुलाब नहीं मिल पाएगा तो परमात्मा उसके लिए सुखदायक नहीं हो तो इसको विषय को यही चिंता मन के अंदर भावना बनाते हुए ईश्वर से आर्यों की इस प्रार्थना को रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण और फिर शांति पाठ करेंगे